कर दिन के अंत फिर फिरी दौवनी समर भैेशन श्रम घनी राम कृपा कपिदल शरद भाति निज मुख कहे सुपृति भांति बहुविलाप दस कंदर करी बंदुषी से पुनि पुनि उारी तो हृदय गति पानी सासु तेज बल विपुल बखानी एकनाथ के अवसर आय बहु कथा पिता समझायऊ देख काल मोहर मनुषाई अब बहुत का करू बड़ाई देव से बलर पिपाय तो बलतात न सो ही तो ही दिखाय यही दीदी जलपति भयो बिहाना कहू द्वार लागे कपि नाना कति भालुकाल समवीरा ण भी नारांगी सुभटन जरण न जाए समर खबके तू नाथ माया मेरथ चढ़ गय कर जऊ अतहास करे भई कपी कति कट कवी प्रास राम चंद्री गयुमानी तो तीसरे दिन कुंभकर्ण युद्ध में मारा गया कुंभकर्ण के मरने पर तब तक सायंकाल तो हो गया और युद्ध समाप्त होने लगा कुंभकरण मरा तो संध्या काल युद्ध हुई और संध्या के समय में शासनों की शक्ति बढ़ती जरूर है लेकिन कुंभकरण जब मारा गया तब सब उनका उत्साह ठंडा हो गया और उस दिन का युद्ध का उन्होंने समाप्त कर दिया और साक्षार लोग वापस चल दिए तो इधर मानव सेना जो है ये भी लड़ पड़ी युद्ध समाप्त हो गया दिन के अंत फिर दो अनि अनि सेना दोनों ही सेनाएं फिर उन्हें अपने अपने स्थान को लौट गई युद्ध समाप्त हो गया समर भई शुभ श्रम घनी आज के दिन जो है ने बड़ी परेशान करके युद्ध लड़ा इसलिए उनको बहुत श्रम हुआ बड़ी थकान लगी उनको आप कहते हैं कि राम कृपा का जल बल बाढ़ा भगवान की कृपा से बारों की शक्ति बढ़ी मारे बस शक्ति बढ़ी मैंने उत्साह बढ़ा शक्ति तो है ही उनमें भगवान की कृपा से उनमें उत्साह आया भगवान ने जब कुंभकर्ण को कुं मारा तो कुंभकर्ण के मारने से बारवों को उत्साह लगा कि चलो एक बहुत बड़ा अनुसाचर ये कुंभकर्ण आज मारा गया तो अब जो है धीरे धीरे करके ये बहुत से बानापति वगैरह बहुत पहले मार चुके थे बानर ये कहते हैं उस प्रकार से अब इन साचरों की शक्ति कुछ घट रही है तो उन लोगों का बानरों का उत्साह बढ़ा और तो जिन चरण पाई ला तो डाला ये उदाहरण है डाला लगना के माने अग्नि का प्रज्जवलित होना जैसे कि तिनका पा करके अग्नि प्रज्वलित हो जाए कुछ तो ज्यादा तेज जलने लगे ऐसे ही बांदरों का उत्साह अग्नि के समान प्रज्ज्वलित हो उत्साहित हो गए और नशक्ति का अनुभव होने लगा कभी यज्ञ के दिवस के अंत में सब थके हुए हैं लेकिन उत्साह कम नहीं है ये की बात है निशाचर जो है वो निराश होकर के युद्ध छोड़ करके युद्ध का मैदान छोड़ करके अपने लनका में अपने भीतर वापस चले गए छीजे ही में उ अभी देखो कि निशाक्षर लोग हैं धीरे दीर धीरे करके दिन रात घट रहे हैं मैंने दिन रात कट रहे मैंने रोज रोज इनकी शक्ति है युद्ध होता जाता है और मरते जाते हैं मरते जाते हैं और कहते हैं कि निज़मुख कहे सुकृत गयी भांति निशाक्षरों की सेना कैसे घट रही निज निज़मुख कहे जैसे अपने मुंह से कहने से सुकृत गयी भांति जितने पूर्ण कार्य किसी व्यक्ति ने किए तो जहां से मुझसे उसने कहा तब तो बस उनका फल जाता रहा अब देखो ये बातें इस प्रकार की हैं कि जो व्यक्ति अपने मानसिक दशा को देख सकता है अंतर्दृष्टि है उसे ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है जिनकी बहिमुखी दृष्टि संसार की मोटी मोटी बातों को बाहर देखते रहते हैं उनके लिए तो ये शास्त्र प्रमाण है शास्त्र कहा जाए ऐसे ही होता है उनको ये नहीं समझ में आएगा कि क्यों होता कैसे होता शास्त्र में लिखा है बस ऐसे ही होता है लेकिन जो लोग अंतर्दृष्टि जिनकी की अंतर हृदय में ज्ञान शक्ति जागृत हुई अंदर देखने की सामर्थ्य आई तो उनको फिर दिखाई देने लगता है कि ये घटनाएं अपने भीतर कैसे घटती हैं ये मनोवैज्ञानिक रहस्य है मन में ये कैसे होता है वित्त ने कोई पुण्य कार्य किया तो पुण्यकार्य अपना फल समय पर देता है सुखानुभूति कराता है परिपक्व होगा सुख देगा यदि कोई व्यक्ति ने अपने पुण्य का वर्णन कर दिया अपने मुंह से तो सुनने वाले व्यक्ति ने उसकी सराहना कर दी कि हाँ आपने बहुत अच्छा कार्य किया तो उससे उसको व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त हो जो प्रसन्नता प्राप्त हो गई तो उसका पुण्य का फल वही मिल गया अब आगे जो पुण्य का फल और कोई मिलना होता खतर वही मिल के फल जो वो वह शास्त्रों में दो प्रकार के हैं एक पुण्य का फल लौकिक है एक पारमार्थिक है पुण्य के फल फलस्वरूप ही व्यक्ति को भौतिक सुख प्राप्त होते हैं यशकीर्ति प्राप्त होती है स्वर्ग प्राप्त होता है ये भौतिक फल है पुण्य का ही पारमार्थिक फल भी है पुण्य ही व्यक्ति को जब जागृत होते हैं तब सत्सम प्राप्त होता पुण्य पुणीपुण भी नहीं मैं संसर्ग करता तो पुण्य हो सब सत् मिले अब ये पुण्य का देखो परमार्थिक लाभ है ये फल उसका है पुण्य से ही फिर व्यक्ति साधना में लगता है जब पुण्य जागृत होते हैं तो स्वयं भी अपने ऊपर संयम करता है इंद्री निग्रह करता है मनो निग्रह करता है ये सबके सब संयम भी हम ये उदय होते हैं तभी होता है उदय होता है तब शास्त्र भी प्राप्त होता है गुरु भी प्राप्त होते हैं विचार करने की भी सामर्थ्य आती है ये सब साधना करने में जिस शक्ति की आवश्यकता पड़ती है वो पुण्य से आती है इसलिए यदि कोई भौतिक अपने पुण्य के फलस्वरूप भौतिक कामना जब तक करता रहेगा तो हमें संसार में और सुख प्राप्त हो जाए हे भगवान ऐसी हो कि हमको जो धन और प्राप्त हो जाए परिवार और प्राप्त हो जाए पत्तों और प्राप्त हो जाए आयु हमारी और अधिक हो जाए हमारी यश कीर्त और हो जाए ऊंचा पद में प्राप्त हो जाए ये कामना जब तक व्यक्ति करता रहेगा तो उसके पुण्यों का यही फल मिलता भी रहेगा पुण्य फल तो मिलेगा लेकिन यही मिलता रहेगा चाहे भगवान का प्रार्थना करे और चाहे अपने पुण्य के फलस्वरूप उसको चाहे उसको यही प्राप्त होता रहेगा जब वो यही कहे कि हमें ये संसार नहीं चाहिए हमें भौतिक सुख नहीं चाहिए यशकीर्त हमें नहीं चाहिए स्वर्ग हमें नहीं चाहिए अगर ये प्राप्त होते हैं तो इनका भी तिरस्कार करें तो जो हमें चाहिए ना क्या चाहिए चाहिए हमें जो है परमा सफन चाहिए ज्ञान चाहिए भक्ति चाहिए उपासना चाहिए भगवान के दर्शन चाहिए मुक्ति चाहिए इस प्रकार की कामना मना रखे तो फिर वही पुण्य उसके लिए उस मार्ग में आगे बढ़ने में सहायक हो जाते हैं लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने पुण्य का वर्णन अपने मुख से स्वयं करने लगा तो तो पुण्य ने भौतिक लाभ देख पाएंगे और तो ना आध्यात्मिक लाभ दे पाएंगे तो वही चेहरी उसी समय कहते ही उसको जो को सुख देना है देवी सुख और खत्म। इस बात को रामचंद्र मानस में प्रकारांतर से कई बार कहा गया है जब परशुराम लक्ष्मण जी का संवाद हुआ महापर्वी परशुराम अपनी बार बार अपनी अपना वर्णन कि मैंने ये किया छतियों के मारा इक्कीस बार मारा ऐसे क्या वैसा क्या है सब बोलते रहते थे <स्थाँगे> तो लक्ष्मा जी उनसे एक बार करने लगे आपन मुख में आपन करनी भापी एक बार बहुबरणी अपने मुंह से अपने ही आप अपनी वर्णन कर रहे मानेगी नागानी की बात अज्ञान के बाद जो व्यक्ति वो ऐसे कार्य करता है अपने ओ से अपने अपने कार्य कर ये कोई बात है जो शास्त्र को नहीं समझता और आंतरिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को नहीं समझता वो इस प्रकार गलती करेगा <coughs> बहुत लोगों पर तो बहुत ज्यादा आदस होती है इस बात की एक ही बात को अपनी बार बार रिपीट करते रहेंगे मैंने ये किया मैंने वो किया मैंने वो किया इस प्रकार से गोलते जब दोबारा फिर तब थे बताएंगे कि तो मैंने ये किया मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया। अरे का एक बार बात हो गई अब उनको चित्र यही चढ़ी कि मैंने ये बहुत बड़ा अच्छा काम किया अगर दोबारा फिर बोलेंगे रहेंगे दोबारा फिर बोलेंगे बोल रहे बोले चले एक तो ये इस प्रकार से बोलना जो है कौन की क्षम करने वाला है ही हानिकारक है ही है और दूसरे व्यक्ति की निर्लजता का भी सूचक है जो निर्लज व्यक्ति होगा वही अपने मुख से अपनी प्रशंसा करेगा लज्जा वो भी सभ्यता के अंतर्गत आती शील में लज्जा भी आती इसलिए व्यक्ति जो है वो हो ना समझ व्यक्ति निर्लज व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोलता है इसलिए शास्त्र का जो मत है जो जीवन जीने का जो विधान है इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए अब ये ऐसी बात है जिसे कि कोई व्यक्ति ध्यान दे करके समझ सकता है और उसको अपने अंदर न भी दिखाई दे कि इसका फल कैसे क्या होता है क्या परिणाम होता है तो शास्त्र तो से स्वीकार करके स्मरण रखना चाहिए और व्यवहार में अभ्यास डाले इस बात का क्योंकि ये समस्त अध्यात्म विद्या जो हुआ अभ्यास के लिए साधना के माने अभ्यास अभ्यास नहीं करता खुली छूट अपने प्रकृति को और अपने स्वभाव को दिए हुए है कि जैसी प्रकृति है चलने दो जैसी आदतें पड़ी तैसे चलने दो और मैं कहीं किसी प्रकार का हमें सुधार नहीं करना है प्रसार ही करना उससे शब्द मात्र से क्या होगा गुरुदेव एक बार कहते हैं जैसे कि और धर्मों में ये प्रसिद्ध है कि एक बार जब प्रलयकाल हो जाएगी तब वो क्या होगा वो सब लोग सब जितने प्राणी हैं सब उठेंगे कब्रों में से और वो कौन सा दिन होगा डे ऑफ जजमेंट होगा उस दिन जब डे ऑफ जजमेंट जब आएगा तब उस दिन ये नहीं पूछा जाएगी कि आपने क्या पढ़ा ये पूछा जाए कि आपने क्या किया बस कोई मूल्य नहीं मूल्य तब है जब पढ़ने के बाद व्यक्ति अपने आचरण में ला गए व्यवहार में ला गए तो, तो वो कारगर होगा और उपयोगी होगा नहीं पढ़ी हुई विद्या जवानी जवानी वो सब के सब सिद्धांत सिद्धांत वो कुछ नहीं इसलिए जो ये है शास्त्र में इस प्रकार की साधारण शिक्षाएं भी है प्रारंभिक बातें भी है गंभीर बातें भी है आगे चलकर कर एक से महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी है तो इसलिए जहाँ जिस व्यक्ति को जो बात समझ में आ जाए और उसे लगे कि इस प्रकार की कमजोरी हमारे अंदर है तो उसको दूर करने का प्रयास करना चुके बहुवीलाफत स्वतंत्री अब वहाँ बात छोड़ते है बताते है की जब भगवान राम का और कुंभकर्ण का युद्ध हो रहा था तो एक बार मारा तो कुंभकर्ण का सिर कट गया और रावण के पास जाकर के गिरा तो उस समय एक इतना बात कह करके छोड़ दी थी कि रावण जो है बहुत दुखी हुआ सर को देख करके कैसे तो दुखी हुआ जैसे सर्व की मणि छिन गई हो हा? तो सर्व की मणि छिं जाने पर जैसे सर्व जाकुलता है ऐसे रावण समय कुंभकर्ण के मरने पर दुखी हुआ अब उसके दुख का वरण उसी पर में लाते है अब उसके आगे की कथा समझता होता बहु बिलात अंदर कर रही तो रावण जो है वो दुखी होकर के कुंभकर्ण के मरने पर बहुत विलाप करने लगा और बंद पुनिभकर्ण का सिर लेकर के गिरा कर कर के आकर ले लेकर अपने छाती से लगा कर हमारा भाई मर गया इतना बलवान था अब उसकी जब जब मरने पर व्यक्ति जगह विलाप करते हैं तो उसकी शक्ति की गुणों की प्रशंसा करते हैं तब और के लिए क्या बड़ी बड़े गुण पहुँचे हैं की विकराल था बड़ा शक्तिशाली था कितने कितने भैंसे एक बार खा जाता था कितनी कितनी मदरा पी जाता था कितने कितने लोगों को कितना उसने बेहाल कर रखा था कितना शक्तिशाली था ये सब याद याद कर करके रावण बार बार कुंभकर्ण की महिमा को याद कर करके बार बार बिलाप करता है इन हृदय हति पानी स्त्रियां भी अब वहां पर तो रात्रि की बात राजमहल की बातें तो वहां स्त्रियां जो है वो भी वो भी अपनी छाती पीट पीट करके वो भी रोने देती है पानी के माने हाथ हृदय हाथी पानी अपने हाथ छाती ठोकती है उसमें तो रोने का एक तरीका इस प्रकार के छाती ठोक ठोक करके हाथ से उनके रोने का तरीका उसका वर्णन कर देते हैं तो सीने सबको खूब सावधानी से देखा है कि कौन कैसे क्या गीरा करता है कैसे व्यवहार करता है कैसे चलता है कैसे बोलता है क्या होता है तो जो जहाँ हमको मिला वैसे ही वो वैसे ही वर्णन कर तो दिया आज देखो स्त्रियों का स्वभाव यह है कि छाती पीटकर कर हैं तो वैसे ही वो रो रहे रो रही नारे हृदय हथिपानी और तास तेज बल बिपल बखानी और विराप करते समय उसके तेज और बल का कि बड़ा तेजस्वी था बड़ा बलवान था बड़ा शक्तिशाली था जितना साक्षर वंश था उसमें सबसे शक्तिशाली ऐसे करके सब है उसका वर्णन कर करके और वो मारा गया हाय हाय वो भी मारा गया अब क्या होगा अब कैसे हम लोग बचेंगे हमारा क्या होगा यही सब कहकर करके सब वहाँ पर बिलाप करने लगी रोने लगी ये सब हो ही रहा था तो उस समय उन्हीं के बीच में मेघनाथ पहुँचता वहाँ मेघनाथ के ही अवसर आये हु उसी समय मेघनाथ फिर वहां पहुँचता है और कहू बहु कथा पिता समझाये हूँ फिर उसने प्राणों को समझाया अब रामण बिलाप कर रहा था जैसे हम बिलाप कर रहे हैं तो, तो मेघनाथ उनको धरी बनाता है जैसे देखते हैं कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी तो बेहोश पड़े हैं अब भाई के दुख से भगवान राम बहुत दुखी हैं ये सब तो मनुष्य नहीं है तो ऐसे रोता है तो भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के बिलाप कर रहे हैं अब बिलाप करे आपको तो समझाना चाहिए उसको जब तो कोई रोता है तो दूसरे लोगों का क्या काम है कि अब वहां कौन समझा तो हनुमान जी तो भगवान को समझाते हैं ऐसी करके अब यहाँ पर ये मेघनाथ आता है और ये रावण के दुख को दूर करने के लिए समझाता है उनको कई बहु कथा पिता समझाए बहुत पित कथा कह करके मैंने उसने ये कि जो जो उसने आगे बताते हैं कि क्या क्या उसको शक्तियाँ उसे प्राप्त हुई है और वो कितना बलवान है वो अपने पिता को बताता कि की काल मोर मन सा देखो कि हम कल कितना पुरस्कार दिखाते हैं और कैसा भिमकरण युद्ध करते हैं उनको सबको ठिकाने लगा देंगे ऐसे करके आश्वासन देता है अभी बहुत का कर अभी हम अपनी बड़ाई क्या करें कि हम क्या करेंगे हम जितना भी कहेंगे वो थोड़ा होगा जब करके हम दिखावे तब देखना तुम कितना होता उससे भी ज्यादा होगा जैसे पिछली बार भी ऐसी करके एक बार जो वो जब बहुत सेनाएं मारी गई तब तो तीघनाथ ने जाकर करके उसको रावों को, को समझाया कहा की कर बहुत का थोड़ा तो देखो कहे हम क्या जितना भी कहेंगे वो सब थोड़े है आप देखो कलम क्या करें, करेंगे ऐसे यहाँ पर जिसकी बोलने का तरीका यही है कि देखो काल मोर मनसाई अभी बहुत का करो बड़ाई अभी क्या आपने बड़ाई करके बताओ की क्या हम करेंगे कल देखना हम क्या करते हैं क्यों अब मानो ये भाई कल तुम क्या कर दोगे तो कहा की हमारे पास विशेष शक्ति है वो तो तुम जानते भी नहीं अभी कितनी उसका भी हम प्रयोग करेंगे इष्ट तो देव से बल रथ पाए अपने इष्ट तो देव से हमने बल और रथ पाया था तो सो बल ता तो वही दिखाए और वो शक्ति मेरी कितनी हो तो हमने आपको कभी बताई नहीं उसका प्रसंग नहीं, नहीं आया तो उसी कहते हैं कि कई बहु कथा पिता समझाए तब इसी की कथा उसने समझाई बता तो रावण ने पूछा की तुमको कहा प्राप्त हो गया कौन सी शक्ति आ गई जिसका जो तुम कल प्रयोग करोगे तब तो उसने बताया कि देखो कि जब आपका इंद्र से युद्ध हो रहा था उस समय की घटना क्या हुई आप तो इंद्र के युद्ध में लगे हुए थे और इंद्र ने रावण को चारों तरफ से घेर लिया और नहीं रावण ने इंद्र को चारों तरफ से घेर लिया और इंद्र हो गया पराजित और बांध दिया इंद्र को तब ब्रह्मा जी ने राम से कहा कि देखो तुम इसको जो है यह इंद्र को तुम छोड़ दो पहले तो इंद्र ने इंद्र लड़ाई हुई तो रावण को पराजित कर दिया तब तो मेघनाथ ने फिर इंद्र के ऊपर आक्रमण किया और इंद्र को पराजित कर दिया तब इंद्र पराजित हो गया और इंद्र बन गया तब ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र से मेघनाथ से कि इंद्र को तो तुम छोड़ दो तो हमसे वरदान और मांग लो तो ब्रह्मा जी ने वरदान जब देने को कहा इंद्र इसको मेघनाथ को तब इसने इंद्र को छोड़ दिया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कहा जैसा तो आप करोगे वरदान देने को कहा तो वरदान दो कि हम अमर हो जाएं कोई हमको मार ना पाए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान तो तुमको अमरता का नहीं मिल सकता क्योंकि हमारी सृष्टि में कोई अमर है ही नहीं ब्रह्मा जी ने साफ कह दिया कि जितनी हमारी सृष्टि है उसमें तो कोई अमर नहीं अब कोई जब सीधे सीधे शास्त्र कहते हैं कोई अमर नहीं है, फिर भी अगर कोई अपने आप को अमर अमर का मैं शरीर ब्रह्मा के शिष्ट में ये शरीर है तो ये शरीर अमर नहीं है और फिर भी कोई कल्पना करे कि शास्त्रों को कहा गया अमुक अमर, अमुक अमर है अमुक अमर है अमुक अमर है और उस अमरता को ये अर्थ लगावे कि उनके शरीर भी बने हैं तो ये शास्त्र में संगत नहीं बैठते असंगत बात इसके माना शरीर से कोई अमर नहीं क्या उसका नाम है प्राचीन लोग पुराने अमर है दिखाने अमर है वो भी है मिलते हैं दिखाई देते हैं हों कुछ भी लेकिन इनके पांच भौतिक शरीर में जीव भाव भले ही हों देवभाव भले हो लेकिन इनके ये पांच भौतिक मिट्टी पाने वाले शरीर ये पंच महाभूतों वाले शरीर किसी के नहीं है और ब्रह्मा जी ने स्वयं कह दिया कि किसी के शरीर रहने वाले नहीं जो हमने शरीर प्राणियों को दिए हैं ये शरीर कुछ काल तक रहते हैं नष्ट अवश्य हो जाते हैं इसलिए अपने शरीर को अमर बनाने की कोशिश करना दुरासा मात्र है इसके लिए तैयार रहना चाहिए शरीर से तो मरना ही है कोई कोई कहे कि उनके शरीर जो है वो 500 वर्ष के उनकी पांच 500 वर्ष की हो चौसौ वर्ष की हो चाहे सत्य हो चाहे सत्य हो लेकिन इतनी बात बिल्कुल सत्य है कि शरीर रहने वाले समाप्त तो तो होने सत्य इसलिए ब्रह्मा जी ने कह दिया कि देखो भाई ये तो अमर शरीर तो तुम्हारा अमर नहीं हो सकता अब तुम और कोई बरदान तब इन्होंने मेघनाथ ने ये कहा कि फिर हमको एक ऐसा अजय रथ दो कि जब तक हम उस रथ के ऊपर बैठे रहे तब तक कोई हमको मार ना सके तब तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाओ लंका में अपने यहां पर जहां तुम्हारा मंदिर है पूजा स्थल है और जहां तुम अपने देवी जी की स्थापना किए हो वहां जाकर के देवी जी की पूजा करो और यज्ञ करो और यज्ञ बताए कि देखो इन नाम के यज्ञ करो सात यज्ञ तुम करो तो सात यज्ञों के नाम बताए और कहा ये सात यज्ञ तुम्हारे पूरे हुए होंगे तब अग्नि की ज्वाला से तुमको एक रथ प्रकट होगा और वो रथ तुमको प्राप्त होगा और वो रथ तुम्हारे लिए बल का काम करेगा और सोच तुम्हें अजय रहोगे जब तक उस रथ के ऊपर बैठोगे तो ने उसी प्रकार जाकर के फिर किया और फिर करने के बाद रथ प्राप्त हुआ तो ये सब कथा को मालूम नहीं थी कि इन घनाथ को एक ऐसा रथ प्राप्त है जिसे बैठ कर युद्ध करे तो कोई उसे मार ही नहीं सकता तो ये सब कथा सुना दी उसने तो इष्ट देव से बलो रथ अब इष्ट देव से बलो पाया तो ये ब्रह्मा जी के कहने से और देवी जी के मंदिर में जाकर के यज्ञ करने से तब इस प्रकार से उसे यज्ञ प्राप्त हुई बल्कि तो यही मेरे जलपत भय बिहाना ये सब कथा सुनाते हुए और जलपना करते हुए जलपना क्या है जलपना का माने बेकार के अपनी तरह बकवास करना व्यक्ति की बात है अरे इनका सबका विनाश होना ही है ये अपने मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये बल्पा मैंने सब जल्पना मारकर जलपत भय बिहाना दूसरा दिन हो गया और चौंड वार लागे कपिन अब बसरा हो गया तो ताना सेना तो आ गई और चारों तरफ से लंका के दरवाजे अंदर चार द्वार थे तैयारी फिर सवेरे अभी चौथे दिन का युद्ध प्रारंभ होता है यहां से तीन दिन का युद्ध हो गया तीसरे दिन को मकरन मारा गया और चौथे दिन युद्ध प्रारंभ और इसकी भूमिका मालूम हो गई क्या है कि अब का नंबर है उसी को मरना है तो का युद्ध होना है और मेघनाथ की कथा निघनाथ की कथा तो कहते हैं इत कति भालू काल सं तो कहते हैं इधर तो बानर भालू काल के समान भी मैंने पिछले दिन के उत्साह से अभी बड़ा उत्साह है बांदरों में भालुओं में और इसमें बड़े उत्साह के साथ शक्तशाली होकर चारों द्वारों में लगे हुए और उनको लगता है की अब तो हम जीत ही लेंगे रावण को मार ही लेंगे ऐसा उत्साह करके लगे हुए तो तो धीरा। और जनसाचर है वो भी बड़े शक्तिशाली निशाचर तो स्वभाव से बड़े शक्तिशाली है वो भी सब युद्ध करने के लिए तत्पर होकर आ गए और दोनों तरफ निशाचर भी आ गए दोनों तरफ की सेनाओं का आपस में टकराव होने लगा और युद्ध प्रारंभ हो गया वरण तो जाए समर खेतु अब कहते हैं देखो कैसा युद्ध रहा खूब भयंकर युद्ध सचालु हो गया तो वरण न जाए अब युद्ध का क्या वर्णन करे आ ये खगकेतु आ गए ये खगकेतु कौन है गरुड़ तब तो उन्हें संबोधन ग्रो है कि हे गरुड़ बड़ा भयंकर इसके माने है अब ये कथा कहाँ पहुंच गई कागभूसुंड के सभा स्थल में और काकभुंड जी हैं गरुड़ को बोल रहे हैं और कागभूस का याद क्यों आ गई और गरुड़ की याद क्यों आ गई क्योंकि अब जो है वो मेघनाथ जो वो भगवान राम को और लक्ष्मण को नाच फांस मारने जा रहा है उनको बांधने जा रहा है उसमें ये दोनों बंध जाएंगे और उस समय नारद जी गरुड़ को भेजेंगे कि जाओ उनको जो है ये उनके नाच फांस से काटो तो गरुड़ को होगा मोह उसी मोह से ग्रस्त गरुड़ भगवान काकभूषण के सामने बैठे हुए हैं इसलिए का देखो हमारी हुई कथा जो तुम्हारा प्रश्न था जो तुम्हारी शंका थी हम उसके निवारण का समय आया लेकिन इतनी कथा जब सुन के आए शुरू से होते होते होते होते कथा सुनते सुनते अब जब युद्ध की बात आई तब यहाँ तक इतनी कथा सुनने से गरुड़ का चित्त शुद्ध हो गया उनका अहंकार जाता रहा जो शाप उनको लगा हुआ था वो मिट गया और उनको ये है की कि भगवान किस प्रकार से परमात्मा पर भी है और नवलीला भी कैसे कर लेते हैं ये दोनों बातें कैसे संभव है ये समझने की सामर्थ गर्व भगवान में आ गए इसलिए अब कालपूषण उनको समझाते हैं है तो सावधान होकर के सुनो कथा आ और ये कथा जो काल को कालभूषण ने गर्व को सुनाई थी शंकर जी मां से सुनकर के आए थे इसलिए आप देखेंगे कि बीच बीच में फिर शंकर जी पार्वती जी भी कहते रहे कि देखो यही कालभूषण ने यही कथा गौड़ को इस प्रकार समझाई सुनाई थी वही हम तुमको सुना रहे हैं तो जहां भगवान की भक्ति की बात आती है जहाँ ज्ञान की बात आती है वहाँ तो शंकर जी बोल पड़ते हैं कथा तो वैसे चलती चलती है तो शंकर जी कहाँ बोलते हैं वो अपना प्रसंग है कालकृष्ण जी कहाँ बोलते हैं उनका अपना प्रसंग है तो आप कालकृष्ण जी बोल रहे हैं और गौर को कथा हो रही है की वर्णन जाये समर्थ केतु <coughs> कैसे मेघनाथ माया मय रच चढ़ गए आकाश अब ये धोईरा मेघनाथ आ गया और अपने माया में रथ के ऊपर चढ़ करके आकाश में बोलता अब देखो इसका माया में रथ कैसा जो यज्ञ यग्ण से अग्नि के द्वारा प्राप्त हुआ है उस उस रथ की क्या महिमा है वो रथ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता और उस रथ पर जो बैठता है वो भी नहीं दिखाई देता और मेघनाथ अपनी माया से चारों तरफ अंधेरा कर देता है ऐसा रथ तो उस रथ पर बैठ करके आकाश में जाता है मेघनाथ माया में रथ चढ़ गए आकाश और गरजे अत्याहास करी और भई कपी तट कहीं और वहाँ उन्हें तो बड़ी गर्जना की बड़े विश्वास के साथ में बड़े अपने बलवान हो करके कि मेरी शक्ति के सामने इनकी किसी की कोई शक्ति नहीं है ऐसे निर्भय होकर मेघनाथ तो ने बड़ी गर्जना किया था उसमें और फिर वहां से उसकी इस गर्जना को सुनकर के बांधनों ने जब सुना तो बांधवों को लगा की कौन ये इतना जोर से गर्जना कौन कर रहा है आस पास तो दिखाई देता नहीं है जब नहीं दिखाई देता तो बांधों के लिए यही बड़ी समस्या है कि मेघनाथ है युद्ध क्षेत्र में लेकिन दिखाई नहीं देता अब देखो बताने की जरूरत नहीं होती है प्रिय भी लगती है और उसके जो कामना के कारण से जो व्यक्ति को नाना प्रकार के क्लेश दुख पीड़ाएं होती रहती है वो उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देते ये प्रकार से अदृश्य होकर के ये कामरूपी शत्रु कार्य करता रहता है तो उसी का वर्णन करने के लिए यहाँ बताते हैं दूसरे ये है बंधनकारी है। कुंभकर्ण जो है वो अहंकार है अहंकार अंधा बनाने वाला है हुँ? और कामना बंधनकारी है कामना का दोष जो है बंधन इसलिए नागपास वो है और भगवान राम लक्ष्मण को भी मान देता है उनको तो भी नहीं छोड़ता किस तो प्रकार से देखते हैं कि वो हो उसका अपनी लीला अपने प्रकार की है अपनी शक्ति अपने ढंग की है तो उसका ये माया में रथ का होना आप कहोगे क्या ऐसे ही प्राचीन काल हुआ करते थे कि आकाश में उड़ते और दिखाई न दे ये सभ्य की बात है आप उसके आध्यात्मिक अर्थ देखो और अपने भीतर समझने की कोशिश करो कि कामना कैसी होती है काम किस प्रकार के हृदय में आता है कैसे प्रिय भी लगता है और कैसे वो हो? एक प्रकार से छिपे रह करके व्यक्ति के अंदर अंदर उसकी सारी शक्तियों का नाश करता रहता है व्यक्ति को दुर्बल बनाता रहता है उसकी बुद्धि को नष्ट करता रहता है ये सब उसकी लीला जो है वो हो